द्वितीय स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन करें माता ब्रह्मचारिणी की आराधना जब देवी सती का पर्वतराज हिमवान की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म हुआ तो एक दिन नारद जी हिमवान के यहाँ आए पर्वतराज की पुत्री देवी पार्वती ने नारद जी से ज्ञान देने को कहा नारद जी बोले मुझमें ऐसी क्षमता कहाँ जो मैं आपको ज्ञान दे सकूँ आप स्वयं भगवती स्वरूपा हैं आपको ज्ञान देकर संतुष्ट करने का सामर्थ्य इस संसार में यदि किसी के पास है तो वह स्वयं महादेव ही हैं पार्वती जी ने महादेव के बारे में नारद जी से पूछा नारद जी एक एक करके महादेव की विशेषताएं देवी को सुनाते रहे देवी नारद जी के मुख से महादेव का चित्रण सुनकर अभिभूत हो गई नारद जी को गुरु स्वीकार कर महादेव की प्राप्ति का मार्ग पूछा नारद जी ने उन्हें शिव के अनंत काल की योग निद्रा की बात सुनाई नारद जी ने देवी पार्वती को बताया कि आपको श्रीहरि ने पूर्व जन्म में वरदान दिया था कि महादेव ही आपके इस जन्म में पति रूप में प्राप्त होंगे अतः आप तब से महादेव को प्रसन्न करें देवी ने घोर तब आरम्भ किया इस कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। हजार वर्ष उन्होंने केवल कंद मूल खाकर तप किया सौ वर्ष केवल शाक पर रही फिर लंबे समय तक अन्न जल को छोड़ा उसके बाद तीन हजार वर्षों तक केवल भूमि पर टूट कर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर रही इसके बाद बेलपत्रों को खाना छोड़ा और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रही फिर वृक्षों के प्रण या पत्ते खाना छोड़ने के कारण उनका नाम अपर्णा हुआ ऐसे कठिन तप से उनका शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बच गया उनकी माता मीना भूमि पर आई और पुत्री का हाल देखकर कहा उमा यानी अरे अब नहीं इस तरह उनका एक नाम उमा हुआ उनकी तपस्या से तीनों लोगों में हाहाकार मच गया शरीर से निकलने वाली ऊर्जा से देवताओं का आकाश में विचरण करना संभव नहीं हो पाता था सूर्य और चंद्र मार्ग बदलने लगे इससे तो प्रलय हो जाएगा देवताओं ने ब्रह्मा जी से विनाश को रोकने के लिए प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की हे देवी आज तक ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया है भगवान चंद्रमौली आपको पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे आप यह तप रोकें इससे संसार के अस्तित्व को संकट है आपके पिता शीघ्र ही बुलाने आ रहे हैं आप उनके सांस जाए महादेव से आपका विवाह अवश्य होगा ऐसे घोर तप के कारण ब्रह्मा एवं अन्य देवताओं ने उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से संबोधित करके स्तुति की माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप मानव में तप त्याग सदाचार और संयम की वृद्धि कराता है दूसरे स्वरूप की आराधना करने वाला साधक स्वादिष्ठान चक्र में स्थित हो जाता है इस मंत्र से देवी ब्रह्मचारिणी की स्तुति की जाती है दधाना क पद्माभ्याम अक्षमाला अच्छा कमंडलू देवी प्रसिद तुम ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा